कर रहे थे और हमारी स्नेह में देवी पूजा के अमृत भजन हमने सुने जीवन गीत और संगीत में सदा सदा के लिए डूब जाए तो भक्ति की राह सरल हो जाती है मधुर और मनोरम हो उठती है भक्ति भीतर की आंख के बिना नहीं मिलते और इसी आंख को खोलते थे अतीत के युगों में गुरुकुल स्मृतियां वेद और नाना अमृतमय ग्रंथों का पाठ गुरुकुल में बालक यज्ञोपवीत के साथ करते हैं और किसी को जानने के बाद उसमें खोने का जो मजा है अनजाने में तो आप खो नहीं सकते भय जो लगा रहेगा एक उदाहरण देते हैं आप किसी अजनबी प्रदेश में जाते हैं समान भी है पास आपके कुछ जरूरतें और जिम्मेदारियां भी हैं आपके पास जब रात आती है तो सोते समय भी आप आशंकित और चौकन्ने होते हैं नई जगह है लुट न जाए कहीं क्या घर में भी ऐसा होता है नहीं क्योंकि घर की हर दरो दीवार से आप सुपरिचित हैं आपने उनसे तादात्म्य कर रखा है वो आपकी आत्मा में बसी हैं तो जहां आप जानते हैं जहां आप जानकार हैं जहां आप हर परिस्थिति से अभ्यास और सुपरिचित हैं वहीं आप आश्वस्त होकर के और सुख की अनुभूति को पा सकते हैं बोली सच है ये नहीं अजनबी जगह में क्या नींद आएगी पूरी रात भर चौंकाएगी हर आहट पे उठ बैठूंगा मैं तो वेद ने कहा जिसने इस घर जन्म को शरीर को नहीं जाना वो आशंकाओं से मुक्त होगा कैसे वो निश्चिंत होगा कैसे जब तक उसको उसका परिचय नहीं मिलेगा वो भक्ति के रस में भी छूमेगा कैसे बोलो वो ईश्वर की तड़प भी जगाएगा कैसे उसे तो आज की चिंता जो खाए जा रही है कि नई जगह है देश अनजाना है कुछ भी तो नहीं जाना पहचाना है पता नहीं अगला क्षण क्या हो मेरे साथ तो जो स्वयं में आश्वस्त नहीं वो भक्ति कैसे करेगा आज हम भक्ति का नाटक तो कर सकते हैं भक्त कैसे हो सकते हैं क्योंकि हमने अपने को जाना पहचाना नहीं है हम स्वयं को जान जो नहीं पाए हैं तो हम निर्भय ही नहीं हो सकते हम भयमुक्त और आशंकाओं से रहित ही नहीं हो सकते कल की चिंता मेरा आज खा जाएगी और कल तो फिर आएगा क्या जिसका वर्तमान गया उसका भविष्य कैसा आज इस सतही भ्रमित जीवन में भक्ति का रस टिके कैसे उसके लिए मुझको मेरा परिचय चाहिए जानू मैं अपने को जानू मैं जीवन को पाऊं मैं उन क्षणों को मैं सुपरिचित रहूं अपने जीवन से यात्रा और राह से तो फिर मुझे भय कहां यदि आज मुझे पता चले कि मैं तो यात्री हूं मुसाफिर हूं जैसे निभे निभानी है तो ये हर घर में उठते तांडव क्यों और वो जो एक एक कमरे को लेकर के हर घर फूट रहा है एक सड़े फोड़े सा गमक रहा है जो बिलबिला रहा है उन सबको ये भी दंब है कि वह भक्तिवादी है अब आप मुझे बताओ कि वो कौन है श्री वेद ने कहा खुल जाती है जब भीतर की आंख बरस जाते हैं रस और फिर जो रस बरसता है तो ये एक अजस्त्र धारा है ये निरंतर प्रवाहित रहती है फिर ये गीत ये संगीत ये भजन अनहद मेरे भीतर गूंजते रहते हैं और ये मेरे हर क्षण को मांजते होते और पवित्र करते हैं भजन गाना मनोरंजन है भजन जीना भक्ति है से कभी मत भूलना भजन वो जो मेरे अंतर से उद्भूत हो और फिर अजस्त्र धारा सा चारों तरफ बहता जाए हर ओर शीतलता फैलाए भजन जन होता है इसी को हम ब्रह्म सूत्र और वेद में पढ़ रहे हैं आज का ब्रह्म सूत्र खोले अभी हम कथा में आएं आज का ब्रह्मसूत्र थोड़ा लंबा है कैसे कहूं ऋजा से भी बड़ा है कह रहे हैं अर्भ कौक द्वय व्यपदेशाच ने चेनाचाया दोम वच व्योम वच अर्बक अर्बक कहते हैं सूक्ष्म अति सूक्ष्म तुम्हे अर्थात हे ब्रह्म तुमको उपदेश किया गया है नेति और तुम न इति न इति सब में व्याप घटगट तो चेना और हम सब में निचाई तत्वात्वम हृदय में सूक्ष्म होकर समाते हो व्योम वचा और आकाश के सूरज भी तुम ही हो ब्रह्म सूत्र में वो कहता है कि सब श्रुतियां स्मृतियां वेद आदि कहते हैं कि वो सूक्ष्मांति सूक्ष्म है और वो एक है और वो सब में समाया है वो सबके हृदय में सूक्ष्म मनोरम भक्ति बन के विराजमान है और संपूर्ण सचराचर उसमें समा जाते हैं और विस्तार उसका कोई जानता नहीं है ये कैसी कैसी व्याख्या है यह आज का ब्रह्म सूत्र है और हम सबके भीतर उठते बहुत से संदेह हैं एक देवता ने मेरे से कहा वो घटघटवासी कैसे हो सकते हैं वो तो इतने पवित्र हैं, घट में तो सब कुछ रहता हमने कहा हाँ तुमको देख के तो लगता है कि वो घटगटवासी नहीं हो सकती कम से कम तुम में तो नहीं हो सकते ठीक कह रहे हो लेकिन ये बताओ कि परमेश्वर से तुम्हारा मतलब क्या है कल लगे सृष्टा सबको जन्मने वाला तो मैंने कहा तेरे शरीर के मरते हुए हर कोश को कौन है जो दोबारा बना रहा है तेरे झूठे अन्न से रक्त में बदल रहा है तू जानता है उसको बोले नहीं हमने कहा तुम बदल रहे हो क्या कहा नहीं बोले मम्मी पापा ने बनाया है क्या बोले नहीं तो हमने कहा फिर कोई तो है जो बना मेरे को मदन जी ने उस दिन नूर की एक गजल सुनाई थी मुझे पूरी ठीक से तो याद नहीं है लेकिन फिर भी मुझ में आग भी है पानी है मिट्टी है हवा है तो लगता है कि मुझ में खुदा है बहुत सुंदर गजल थी वो मेरी शब्दों में हेरफेर हो सकती है कि मुझे शब्दों के खेल वेदों से बाहर कुछ आते नहीं है हां तो वेद ही मेरी आत्मा है वेद ही मेरी धड़कने हैं वेद ही मेरी सांसें है अब मेरी कल्पनाओं में भी ये वेद ही जीते हैं मेरे संग कैसे कहूं कि अब मैं ही वेद हूं क्योंकि मुझमें उसमें कहीं कोई अलगाव नहीं तो कहा कि अर्भ कहो कि परम ब्रह्म है वो परम ब्रह्म है वो यानी उस सूक्ष्म में भी सूक्ष्म होकर समाया है वो परम परे है उस जीवन के सम, सम एक ब्रह्म से एटम में भी वो सूक्ष्म होकर समाया हुआ है परम ब्रह्म है वो और परम ब्रह्मा अर्थात ब्रह्मांड समाये जिसमें और जिसकी सीमा का विस्तार न पाए कोई हम पूर्व के ऋषि में भी पढ़ के आए हैं नहीं त्वारसी रिघाए मानम इन कि नहीं भर पाते तुझे एक छोटा सा बिंदु भर भी सारे ग्रह नक्षत्र सूर्य और आकाश है तू असीम है तेरी सीमा पाएगा कौन और यही बात श्रीमद् भगवत गीता में भी कही भगवान ने इसी ब्रह्म की व्याख्या करी कि हे अर्जुन मैं ब्रह्मों में परम ब्रह्म हूं रुद्रों में शंकर हूं वैष्णवों में महाविष्णु कहते हैं लोग मुझे धनुर्धारियों में मैं ही श्री राम हूं छंदों में गायत्री हूं प्रणों में ओंकार हूं वृक्षों में अश्वत्थ हूं और बहुत कुछ कहा है और संपूर्ण भूत प्राणियों के हृदय में वास करने वाला आत्मा ही अर्जुन मैं हूं वे सारी पूजाएं जो जहां कहीं भी करते हैं वो लौट मुझी तक आती हैं मैं ही उन्हें लेता हूं और जिस भाव से वो भजते हैं जिस रूप में वो भजते हैं मैं उन्हें उसी भाव उसी रूप में यथा देता हूं मैं आत्मा हूं घट घट वासी यही यहां ब्रह्मसूत्र में भी उठ के आया है आपने तो कहा स्वामी जी ये मेरे हैं ये तेरे हैं ये अपने हैं ये पराये हैं ये औरत है ये आदमी है हा ये, है, ये, है। हाँ। ये अलग अलग संप्रदाय का है ब्रह्मसूत्र ने कहा सब में वही है और बस वही है इसीलिए कहता हूं संत सूरज होता है और पंथ उसकी धूप होती है जब सूरज हट जाता है तो धूप भी खो जाती है पंथ अंधेरी जन्मने लगती है अभी कुछ दिन पहले अखबार देखा था मैंने तो बहुत देर तक ये बात मुझे बहुत गहराई तक कचोटती रही कि संत गुरु नानक थे एक सूरज की सत्ता थी वो धरती पर सूरज था पचास सौ लोगों से ज्यादा उनके साथ कभी होते नहीं थे कभी कभी तो दो चार पांच भी होते थे उस संत ने बाला और मर्दाना को सीने से लगाया था क्योंकि उसके पास कोई भेद नहीं था मानवता सबसे ऊपर थी उससे ऊपर प्रभु था उस संत के बाद धीरे जाने के बाद दसवें गुरु पे ये पंथ बना इंसानियत की जगह कौम ने ले ली कौम आई इंसान मर गया अब वहां संत नहीं हो सकता जिसे प्राणी मात्र को जोड़ना है यदि वो मानव मात्र को तोड़े तो फिर इंसानियत की बात क्या हो तुम मनुष्य कदापि नहीं रह सकते यदि तुम्हारे में कौम जात मेरा तेरा का भेद समा जाए इंसान फिर इंसान न रहे साक्षात शैतान सा नजर आए ये चारों वेदों की मान्यता है आज गुरुकुल नहीं खोया हमने जीने की दिशा खो दी है और जब कौम की बात आई तो कौम के बाहर फिर इंसान इंसान थोड़े ना होते हैं बाले को रगड़ो मस्ताने को मारो कौम के नाम पर और ये मानवियता की हत्या नहीं होगी ये मजहब की बात होगी धर्म की बात होगी एक संत गुरु नानक थे और अभी भिंडरा वाले को शहीद संत घोषित किया है पंथ ने बोलो क्या ये सच नहीं है कि संत गया तो सूरज गया सूरज गया तो धूप गई संत जरूर दिखता है क्योंकि तो मूर्तियों में भी भ्रभु की मूर्तियां असंख्य होती हैं तो संत के नाम पर तस्वीरें ही तो चिपका करती है वो क्या संत होते हैं और जब कौम परस्ती की बात आई तो लोंगोवाल शहीद संत नहीं हो सकता भिंडरा वाला हुआ जो पंथों के डगर चल देते हैं वो सूरज की धूप खो जाते हैं, अंधेरे ही उनका मुकद्दर बन जाते हैं पर मेरी इस बात का आप में कोई ये अर्थ मत लेना कि अपनी भोली आस्थाओं और भक्ति में यदि आपने गुरु धारण किया है तो गलत किया है ना एक घटना सुनाता हूं आज से कोई तैतालीस बरस पहले की है अभी दो चांदगंज हैं छोटा बड़ा पहले एक, एक ही होता था जरा सा कुछ घर थे तो वहां अक्सर एक हमारे बड़े ही भक्त मित्र थे उनसे हम मिलने चले जाते थे उन्होंने हमें ये घटना बताई कि स्वामी जी ये बुढ़िया जो छोटी सी दुकान लगाए बैठी है इसका कोई नहीं है चबूतरे के ऊपर बना के बैठी पर स्वामी जी इस अनपढ़ गवार ने जो रूप दिखाया है वो मैंने कभी किसी मठ में भी नहीं देखा है हमने बात क्या है कहना इसने एक राह जाते बाबा को गुरु बना लिया इस बेचारी की और पहुंच कहा? ये जाति भी कहां हा उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि आप मुझे गलत न समझ बैठिएगा कि मैं किसी परंपरा या परिपाटी के खिलाफ हूं ना मैं तो आपके मन होना चाहता हूं बस जब पत्थर में ईश्वर है और जब हर घट में राम है तू तो तो सर्वत्र है तू भाव ला वो हो जाएंगे बस भटकियो मत इतना ही कह रहा हूं। तो बोली इसने उसी को गुरु धारण कर लिया उसी को यहीं बिठा के खिलाती पिलाती थी अब जरा सी तो जगह है चबूतरे पे तो रहेगा एक दिन वो इसके गहने वहने लेके भाग गया जो गुरु था इसका अब गहने भी क्या चांदी के दो चार रहे होंगे बाकी पीतल के होंगे लेके भाग गया ये फिर भी उसकी फोटो लगा के पूजा करती रही आस्था इसी का नाम है मुझे गलत मत समझना बोले कोई पच्चीस तीस दिन के बाद वो मिल गया तो लोग उसको पकड़ के पीटते हुए ले आए इसके पास कह लगे ये ले आए हैं तेरे चोर को तो उसने कहा आप इस चोर को यहां से ले जाओ मुझे कोई शिकायत नहीं इससे इससे कहो चला जाए और आप इसे मारो भी मत कष्ट मत दो जरूरत रही होगी ले गया जाने दो तो इसे सबने उसे भगा दिया उसके बाद देखा तो फिर वो फोटो पे फूल चढ़ा रही थी तो उनका अब क्या कर रही है कहने ना वो चोर था चला गया ये मेरा गुरु है ये यही रहेगा हाँ, तो मैं आप में से किसी की कोई कोमल भावना को आहत नहीं करना चाहता मैं तो सिर्फ धरती का चलन बता रहा हूं कि बड़े बड़े सौदागर मिलेंगे राह में उनमें कुछ तो ईमानदार होंगे कुछ होंगे लुटेरे तू अपने भीतर के राम को मैला मत होने देना स पा देते हैं और अपनी मानवता कभी मत खाना न कौम के नाम पर न ना संप्रदाय के नाम पर न ना जात के नाम पर न ना लिंग भेद के नाम पर तू एक ही धड़कन रखना सीए राम में सब जग जानी जब वो सब में है और वही है और यही आज हमारा ब्रह्मसूत्र है इसे अन्यथा मत समझ मेरी राह का कोई भी सन्यासी गुरु बनने में संकोच करेगा ही उसका राम जो घटगटवासी है और जब राम हर जगह बैठा है तो मैं कौन सी चौधराहट ले लो मुझे तो भक्तों के पैर की धूल मिल जाए और राम मैं मैं बसा रहा राम मुझे बसा ले मेरी मंजिल तय हो जाए और यही सनातन धर्म की आधी प्राचीन परंपरा रही है आप ऋषि के पास गए कि मैं आपको गुरु धारण करता हूं तो वो यही उत्तर देता था कि उचित है गलत नहीं है सही है क्योंकि तुम जब तक झुकोगे नहीं तुम पानी पियोगे कैसे तो इस विनम्रता से झुकना तुम्हारा तुम्हारी ग्राह्यता को बढ़ाएगा लेकिन मैं तो तुझ में उस ब्रह्म को ही देखूंगा यदि दो देखने लगा तो मेरा भविष्य भी तो भटक जाएगा मेरे लिए तू नारायण है तेरे लिए मैं हो सकता हूं तू मान ले मैं गुरु हूं अब बता मैं तेरी सेवा क्या करूं और गुरुकुल में भी बच्चों को हम के गुरु हम बनते हैं हाँ बनते हैं क्यों बनते हैं कि जगत एक नाट्यशाला है इसके गुरु भाव को मैं इसके भोले बचपन में अपने पास समेट के रख लेता हूं और जब 25 वर्ष की आयु में ये गुरुकुल से बाहर जाने लगेगा तो इस गुरु को मैं इसकी आत्मा में बिठा करके भाव और ऋण दोनों से मुक्त करके विदा कर दूंगा कि तेरा अंतरात्मा ही तेरा गुरु है इतने इस पवित्र धरोहर को तेरे बचपन के भोले क्षणों में मैंने तथाकथित गुरु बन के धारण किया था आज तुझे सारे वेद पढ़ा दिए हैं ज्ञान विज्ञान में पारंगत कर दिया है आज इस भाव को मैं तुझरी अंतरात्मा में लौटाता हूं इंद्रो दीर्घाय चक्षस आ सूर्य रोहित गोभीत आदेश अब आत्मा से आए तू पंगुता का सहारा कहीं ना ले तू एक स्वस्थ जीवन जिए तुझे किसी बैसाखी की जरूरत ना हो मैं भी बैसाखी न करूं तुष्टी को कहा है क्योंकि वो परम ब्रह्म है वो परम ब्रह्मा है वो मुझ में है वो तुझ में है वो सब में है अरे हम में न कोई छोटा है और न कोई बड़ा है इसीलिए तो हम वेद में बराबर सखे शब्द का प्रयोग करते आ रहे हैं आत्मा के लिए सखा माने कम्युन कम्युनिज्म सुना है ना कि जहां न कोई छोटा है और न कोई बड़ा है भाइयों में भी छोटा भाई और बड़ा भाई होता है लेकिन सखा भाव में बराबर भाव होता है संभव होता है पूर्व की कहा ऋचा में हमने पढ़ा वेद में आए, त्व तव वयम विश्ववारा यद्यपि तुम तो हमारे चराचर के स्वामी हो संपूर्ण जगत का वरण करने वाले हो पुरुहुता, हम पर शासन करने वाले हो हमारा संचालन करने वाले हो हमें राह दिखाने वाले हो और हमारे व्यापक हितों को करने वाले हो फिर भी सखी जरित्री भया कि हे सखा हमारे जड़त को तारण बनाने के लिए तुम बन के मित्र बन के आत्मा बन के सखा हमें बसते हो तो जब ऐसा है तो पुनः इसी ऋचा में आए ऋचा में व्याकरण क्यों नहीं रखते ये सूत्रात्मक भाषा है इसकी मल्टी एप्लीकेशंस होते हैं बहुत लोग कहते हैं स्वामी जी बार बार अलग अलग अर्थ क्यों करते हुए होते हैं सूरज एक होता है उसकी किरणें अनेक और हरोर फैलते हैं यही ऋचाओं को सूरज की ही संज्ञा हमने वेदों में दी है कहा त्वा वारा तुम तुम्हें हमको वर्ण कराते हो विवाने विगत स्वा माने मृत्यु तुम्हें हमें मृत्यु से विगत करते हो भस्मी से उठाते हो हाँ, विश्वारा और जीवन का वर्ण कराते हो ऐसे ही तुम अमर भी तो करते हो विगत स्वा मृत्यु से सदा सदा के लिए रहित भी करते हो दिशा देकर राह दिखाकर पुरुता हमारे संपूर्ण व्यापक हितों की रक्षा कर हमें दिव्य राह प्रदान करते हो हे सखा हे मित्र हे आत्मा अग्नियों में हमारे इस संपूर्ण जड़त को उतरी नष्ट करो सामिग्रीव हमें जला दो और हमें फिर एक नई अनंत की राह दे दो और आज की ऋचा में क्या कह रहे हैं खोल लो वर्तमान ऋचा में आ तो सखा जब परमेश्वर है तो ये छोटे बड़े का भाव हम सन्यासी लाए कहां से जब गोविंद मेरा सबका मित्र है सका है अरे तू तो कौन सा दंब जीव कहां से बड़ा हो जाऊं मैं कैसे अलग खड़ा हो जाऊं मैं उससे दूर कैसे हटूं मैं ये संपूर्ण सचराचर मेरी आत्मा है मेरे प्राण है मैं तो इन सब में धड़कता हूं जब भगवान ऐसा कहते हैं तो मैं कैसे कह दूं कि कोई मुझसे अलग चला जाए मैं कैसे कह दूं कि मैं बड़ा हो जाऊं और वो छोटा हो जाए ये दम मैं लाऊ कहा से अभी कुछ दिन पहले एक बहुत ही हमारे विद्वान भक्त हमसे कह रहे थे स्वामी जी आप भी तो आ सकते हो उनको लगा हम आसत है कहा लगता है तुमने आसत शब्द का अर्थ नहीं जाना मैंने कहा मैं तुम्हें एक चित्र दिखाता हूं अभी ढेर सारे बम पड़े अफगानिस्तान पर हजारों आदमी मरा है इस लड़ाई में क्या तेरी आंखों से आंसू की एक बूंद टपकी भूले नहीं मैंने कहा तुझे कोई दर्द हुआ बोले नहीं आमने कहा और उसमें तेरा जवान बेटा भी चिथड़े हो गया होता तो तेरी आंखें टपकती ना जबकि तेरा बेटा और मरने वाले सब एक जैसे आदमी हैं हाड़ से मांस से आंख से नाक से कान से मुंह से वो हजारों मरे हैं और तेरा आंसू नहीं टपका है अनासत भाव है और मेरा बेटा ये असत भाव है अगर वहां चिथड़े हो गया होता तो तू घर मैं बन गया कांच पर रे जवरी बता क्या तू सचमुच अनासक्त जीता है कहते हैं जब अंधेरे और दम्ब सताते हैं तो मति नष्ट हो जाती है और हम पागल हो जाते हैं दूसरों का मीन मेक ना कर अपनी कमजोरियां खोज ले जाने इस रात की सुबह तुझे मिले ना मिले जाने सुबह तेरी इस धरती पे हो ये यात्रा कहीं और जा रही हो पगला मत पड़ा अपने आप को झाँक भीतर अपने लेकिन हम नहीं समझ पाते और वो हर व्यक्ति हमें नसीहत देता है जो मतलब से आगे किसी से कोई नाता रिश्ता और संबंध भी नहीं रखता किसी का काम भी नहीं करता वो हमें राह बताते हैं होता है होता है तो कहा आज की रिचा खोलो अस्माकम श्रीप्रीणी नाम सोमपा सोम, सोम पानवाम सखी वज्रिंत सखी नाम या आज की दिशा फिर सखे और सखी शब्द फिर आया है वे में हाँ। संप्रदाय होता और भगवान किसी संप्रदाय का गुरु होता तो सखी और सखी कहने वालों से भीड़ ना गया होता कि तुम्हारी औकात कैसे आ गई तुम बोले कैसे मुझको हां हां एक कथा सुनो एक बार ये कथा यूं हुई कि ये शुरू शुरू की बात है यहां हम लोग गीता जयंती में खुनकुन बुलाते थे तो चले जाते थे चौक में तो कला कोठी में आकर के सारे गुरुदेव पधारते थे रहते थे सभी संप्रदायों के एक बड़ा संत सम्मेलन प्रतिवर्ष होता था तो उस रात कला कोठी में सारे गुरु भिड़ गए कौन बड़ा है न दही तो किसी के पास नहीं था कि दही बड़े ही बनते तो किसी के काम आते वह बड़े ही बड़े थे लड़ ऐसा मेरे को लगता है क्योंकि जब प्रवचन के समय हम आए तो देखा कि मंच के ऊपर सारे पंडाल पे टंगे एक ने दो तखत लगा के अपना सोने चांदी का सिंहासन लगाया है तब तो आप खुद ही सोचो पंडाल की हाइट क्या होगी तो छत खोपड़ी तक होगा ना? तो भजनानंद के पास तो था नहीं तो उसने तीन तखत लगा के अपनी कुर्सी रखी तो जब हम गए तो हमने वहां वो पूरी बिरादरी हवा में टंगी देखी अब बेचारे खुनखुन जी हाथ जुड़ने लगे क्योंकि हमने कह रखा था कि प्रवचन के बीच में रामलीला न कराइएगा कोई मंचक खाली ही रहे तो हमें अधिक आनंद होगा तो वो बेचारे सोच रहे थे ऐसा ना हो कि हम वापिस ही लौट जाएं, लेकिन हम नहीं लौटे हम उनका भाव उनकी पीड़ा समझे और जाके मंच पे बैठ गए थोड़ा सा तत्व की बात करी उसके बाद हमने कहा कि जहां दम्ब होता है वहां सिर्फ रावण होता है ईश्वर नहीं रहा करता जरा सा दम्ब आया और तुमने सर्वनाश का पहला गीत गाया दम्भ को कभी पास मत आने दो मैं का दम मेरे का दम पद का दम ये सर्वनाश के रास्ते हैं ये वो बम हैं जो हमें चीथड़ा चीथड़ा बनाते हैं कि हम फिर जुड़ भी ना पाए अपनी जिम्मेदारियों को हम पूरी भक्ति और विनम्रता से जिए ये अमृत भाव है लेकिन अपनी जिम्मेदारियों और पद को हम दम्ब से जिए ये नरक है सर्वनाश है इसमें और आज यही हर घर की पीड़ा है वो चाहे देवरानी जेठानी सास बहू बाप बेटा ससुर दामा जो भी हैं दम्ब जीते हैं इसीलिए कोड़ी कम गाता है पीड़ा अपनी ये तो हरदम पीड़ा गाते हैं संबंध जो दंभ के हो जाते हैं तुम्हें कोई पीड़ा नहीं देता ये दंभ का मेरा भाव तुम्हें सड़ा सड़ा के मारता है तो हमने कहा हम आपको एक कथा सुनाते हैं वही कथा आपको सुना रहे हैं। जो वहां मंच पे सुनाई थी एक बार एक बहुत बड़े गांव में एक बहुत बड़े मैदान में एक बहुत बड़े पीपल के पेड़ के नीचे बहुत बड़ा संत सम्मेलन हुआ बड़े बड़े संत आए दिगंत आए महंत आए और सबके चेलों की यह दौड़ भाग शुरू हुई कि मेरे गुरु का आसन सबसे लगे ऊंचा तो गांव भर के तखत लूटमार हो गए और लूट में जिसने पाए सबसे ज्यादा तखत वही गुरु बैठा सबसे ऊंचा एठ के और गर्दन ठीढ़ी करके निगाहें झुका के देखे सबको कि मैं सबसे बड़ा मेरा आसन सबसे ऊंचा उस पीपल के पेड़ पे एक कौआ भी बैठा हुआ था कौआ समझती है ना कौ ने देखा और उसने बीट कर दी हा? तो वो बीट जो मैला उसका गिरा वो सबसे ऊंचे बैठे श्री महंत के माथे पर आया तो उन्होंने गर्दन उठा के कहा रे दुष्ट मैं इतना बड़ा तपस्वी इतना ऊंचा सिंहासन मेरा और तूने मेरे माथे पे बीट कर दी आप पवित्र किया मेरे तो बड़ी विनम्रता से कौए ने कहा महाराज आपका कुछ भी कहना उचित नहीं है जब ऊंचा बैठना ही बड़प्पन की निशानी है तो मैं तो आपसे ऊंचा बैठा हूं बीट नहीं करूंगा तो क्या प्रणाम करूंगा आपको दंभ छोड़ो वेद की विनम्रता में आओ भक्ति अमृत बन के बरस जाएगी भजन जीवन की हर राह को मधुर बना देंगे तो कहा अस्माकम देखो अपने को पढ़ो तो भय मुक्त हो जाओ और जब तक भय मुक्त नहीं होगे भजन कैसे गाओगे कहा असमाकम माने हमको शिप्रणी नाम शिप्र कहते हैं जो मस्त चले जो झूमता रहे जो लटपट भागता रहे लहराता रहे कभी आग को देखा अपने मस्ती में झूमते हुए लपटों तो उन्हीं की चर्चा आया तो अस्माकम हम सब में शिवप्रिणाम ब्रह्म ज्वालाओं की वो धधकती मस्त अग्नियों में सोम अपा ज्योति का अपा माने जल ज्योति रूप सोम माने ज्योति ज्योति रूपी जल का पान कराने वाले सोम पानवाम उन ज्योतियों में हमें परम पुनीत बनाने वाले हमारे अतीत को पाप सा जलाकर हमें फिर नया जन्म देने वाले हे आत्मा हे यज्ञ हे सखे वज्रिंत सखी नाम उन भस्मियों के कणों को से हमें इस वज्र वज्रदेह में जो माया से भी लड़ सके ऐसे शरीर में प्रकट करने वाले आज इस सामग्री को जला और वज्रिंत सखी नाम और हम जीवात्माओं को हे सखा जो सखियां हैं तुम्हारी कहा ना जीव गोपी आत्मा गोपा हा? और भजन में हमारे छोटे स्वामी जी ने कहा शबरी जीव जीव शबरी आत्मा श्री राम और जूठा भोग मुदित सुखधाम आत्मा हो के वही तो तुम्हारे जूठे भोजन को अभोग करते हैं कितनी बड़ी बात है समझने की बात है तो कहा पानवाम पवित्र करने वाले सखी व वा ज्रिंत सखी नाम के हे सखा आज हम जीवात्माओं को इन्हीं ज्योतियों में पुनः सामग्री सामग्रीव यज्ञ करके अनंत ज्योतिर्मय रूप में उदा उभार दे दो रूप न रहे बस सब एक रूप हो जाए कहा प्रेम गली अति करी जा में दो न समाए ये वेद की धड़कन है कि जब मैं था तब हरि नहीं अब हरि हैं मैं न और प्रेम गली अतिशा करी झा में दो न समाए समाये सखी वज्रिंत सखी ना के सखा हे मित्र हम जुड़े ऐसे कि फिर दो अलग अलग रूप न रहें तदरूप हों एक रूप हों एक हो जाएं दो का भाव भी हम सदा सदा के लिए मिटाएं तू सदा रहा है तू सदा रहेगा तो हम सखियां ही क्यों ना तुझ में सदा सदा के लिए समाहित हो जाएं तू तो रहेगा तुझे तो रहना है हम तेरा रूप हो जाए वेद की यह धड़कन अपने जीवन में बसा लो और इसी को पवित्र करने के लिए हम भगवान श्री राम की कथाओं में आते हैं तो हमने साथ में एक लीला कथा ले रखी है राम पक्ष के पात्रों से हम परिचित हैं लगभग सभी से है ना दस इंद्रियों को निग्रह करना दशरथ मनोवृत्ति भाव को में मन को लाना है आत्मा अजर अमर अविनाशी घट घटवासी परमात्मा का लीला अवतार है तो परम हटा तो आत्मा ही तो अवतार है आत्मा अजर अमर है प्रभु अमर अजर है अजर अमर है आत्मा अविनाशी अजन्मा है परमेश्वर भी अविनाशी अजन्मा है तो आत्मा ही तो घट घट वासी श्री राम है मां विष्णु का लीला अवतार है जाना मट्टी जो खेत की थी जिसे राजा जनक अपने यज्ञों के द्वारा लाए लौटाकर वही खेत की मट्टी से अन्न से ये शरीर बना और जीवात्मा ने इसमें प्रवेश पाया तो जीवात्मा और ये शरीर ही तो धरती की बेटी हैं जनक सुता है हल्के फल से आई हैं सीत से आई है हल्के फल के आगे के नो को क्या कहते हैं सीत सीत से आई हैं सीता नाम धराई है सीत से सीता है, क्या? समझ लियो है? हा समझ लो क्यों है हाँ रोज खेत में हल चलाते हो धरती की वक्ष में सीत जाता है और सीता नहीं जानते तुम हाँ। तुम्हारी कहानी है मनोवृत्तियां यहां कौशल्या सुमित्रा और के कई है और भाव जो प्रकट हो रहे हैं वो राम रूपी लक्ष्म में स्थिर योगी मन लक्ष्मण है भक्ति में रत भाव भरत है और विषांतता असत्य और अज्ञान को भस्म करके पवित्र होने की मनोवृत्ति रिपुसूदन शत्रुघर है क्योंकि मेरे शत्रु मेरी आसक्तियां हैं ये पक्ष हमने विस्तार से जाना मंथरा भी पहचाने अब हम चलें लंकापति रावण की ओर क्योंकि यह दूसरा पक्ष है पुलस्त विश्रवा मुनि हैं पुलस्त के पुत्र हैं विष्रवा पुलस्त मुनि के पुत्र हैं विश्रवा मुनि घनघोर तपस्वी हैं भारी तप करते हैं उन्होंने एक यक्ष कन्या पर कृपा करी उसने ऋषि की बहुत सेवा करी और फल में पुत्र की कामना करी तो उस यक्ष कन्या से उनके एक बेटे हैं जिनका नाम यक्षराज कुबेर है जो यक्षों के अधिपति है वैसे धन का देवता भी कुबेर ही कहलाता है क्यों कहते हो कुबेर उसको क्योंकि कुबेर ही आता है जब नहीं जरूरत तो चला आता है और जब जरूरत है जरूरत की बेर है तो दूर दूर दिखाई नहीं पड़ता है तो नाम कुबेर है आ, बड़े सुंदर नाम है आ, तो यक्षराज कुबेर है उसके बाद उन्होंने एक राक्षस कन्या से विवाह किया जो माल्यवान की बेटी हैं असुरराज कैकसी उनका नाम है वहां के कई है तो यहां कैकसी है और उसने जाकर के ऋषि विश्रभा का वर्ण किया और एक धान्या मालिनी ने भी किया तो उनसे भी उन्हें संतानें हुई कैकसी से रावण और कुंभकरण है और धान्या से विभीषण है ये उनके बेटे हैं ये है पक्ष श्री राम कथा में हमारे सामने आता है बहुत संक्षेप में चल रहे हैं है ना विस्तार में कथाओं में जाएंगे तो उतना वो तो कथावाचक आपको सुनाएंगे मैं विशुद्ध जो गंभीर ग्रंथों से हमारे आदि ग्रंथों में उसी से संक्षेप ले गया रहा। क्योंकि हमें तत्व में रहना है कि गुरुकुल में मैं इन पात्रों को बालकों को कैसे पढ़ाता हूं पुलस्त कहते हैं अर्थ करते जाओ अब हा और तुम्हारे पास सबके पास संस्कृत के शब्दकोश डिक्शनरियां हैं ढूंढना सारे अर्थ में मैं बैठा मिलूंगा पुलस्थ का अर्थ होता है जो चारों तरफ भटकता फिरे कहीं ना टिके विपुल शब्द पुल से बना वी माने विशिष्ट पुल जो बहुत बहुत भटके अत्याधिक अस्थि माने जो उसमें स्थित है तो जो भटकाओं में स्थित है भले पुजारी है भले तपस्वी है ऐसी पुलस्थ अवस्था से जन्मता है कौन कौन सा भाव विश्रवा विश्रवा माने बहरा नहीं सुनता किसी की वो दम्भ की ही सुनता है वो जो जी में आए वही करता है कोई लाख कहे वो नहीं मानता है तो मन विश्रवा हो जाता है पुलस्थ भी मन है लाख पकड़ो बेहुदी कल्पनाओं में भाग जाता है पुलस्त है ना किता को नहीं मानता कहते हैं थोड़े से भजन गा लो भजन में ही मन लगा लो तो भजन अलग बज रहा है दिमाग अलग घोड़े दौड़ा रहा है बोलो होता नहीं होता विपुल है, है। हाँ तो पुलस्ती है ये मान हाँ दिखता ही नहीं और विक्रभा बना देता है भजन कान में आके नहीं आता है बस मन कल्पनाओं में उड़ा जाता है देखो जैसे तुम्हारी कहानी और गुरुकुल में मेरा पहला धर्म है कि मैं सारे ग्रंथ वेद में बालक को उससे परिचित करा दू जिससे वो निर्भय चिए जो अपने को नहीं जानता वो कभी भी भय मुक्त नहीं हो सकता न जाने कितने कितने अनजाने भय उसे हर सांस सताया करते हैं कल क्या होगा फलाने का क्या होगा इसका क्या होगा और यदि उसने स्वयं को पहचान लिया तो वो कर्म में विश्वास करेगा फल वो देने वाला है ना वो जानेगा मैं कहे भटकू मेरे कर्म में मेरे चेष्टा में मेरे धर्म में पूरी ईमानदारी और निष्ठा होनी चाहिए कर्मण्येवाधिकारस्ते मरणे व अधिकार लेकिन यहां तो फलों में भगता है पेड़ देखता ही नहीं बोल फल कहां है तोड़ लो हाँ। और यही सब कुछ नष्ट वक्त खो जाता है थोड़ा थोड़ा भी किया होता तो बड़ा बड़ा भी पाया होता बोलो तो मन पुलस्ती है अगली अवस्था उसकी विश्रवा है विगत श्रवा लेकिन इस विश्रवा अवस्था में भी उसके आगे तीन अवस्थाएं मन की अलग अलग हैं और वो अवस्थाएं क्या हैं रावण कुंभकर्ण और विभीषण ये तीन फिर अगली अवस्थाओं में मनाता है अपनी आयु में रावण रव माने होता है शोर करना जैसे कलरव पक्षियों का कलरव पक्षियों का चह शोर करना इसी प्रकार कौरव मेरी अतृप्तियां जो हर वक्त मेरे में गूंजती रहती हैं यही तो धृतराजनंदन कौरव है हाँ। और इन्हीं के शोर में मैं बहरा होकर भाग जाता हूं भक्ति के संगीत भी सुनता हूं और कुछ नहीं पाता हूं। क्योंकि ये शोर है बहुत तेरे जो टिकने न मन को देते तो रावण इति रावण कि जो चिल्लाए जो पीड़ा दे जो रोए, जो चीखे जो सबको पीड़ा दे के प्रसन्न होना चाहे सबको नीचा दिखा के अपने को परमानंदित माने इस मान अवस्था का नाम क्या है रावण और एक अवस्था है इसकी कुंभकर्ण अच्छा अर्थ तो तुम लोग कर ही सकते हो कुंभ माने घड़ा और कर्ण माने कि घड़े भर कान है लेकिन जाग के नहीं देता चाहे जितना सत्संग सुनाओ ये वहीं का वहीं रह जाता है कुंभ कर्ण है घड़े के कान है इसके पात्रों को पढ़ो तो राम की कथा समझ में आएगी प्रभु लीला कर रहे हैं और लीला का उद्देश्य जैसे पाठशाला में पहले अध्यापक लीला करके बच्चों को पढ़ाता है उसी प्रकार परमेश्वर लीला करके हम मनुष्यों को मानव धर्म पढ़ाते हैं और सत्य की राह दिखाते हैं न कि खाली भजन गंवाते हैं भगवान को चाटु कारों चमचों और भांडों की जरूरत नहीं है वो अपने को अपमानित मानते हैं अगर हम ऐसा करें क्योंकि उन्होंने हमें बनाया है वो पिता है हमारे और कौन पिता चाहेगा कि उसका बेटा भांडगिरी करे हर पिता चाहेगा कि उसका पुत्र उसके नक्शे कदम आए उससे भी अच्छा धरती पे बनके दिखाए इसीलिए प्रभु लीला करते हैं कि कम एंड फॉलो मी सबको प्यार करो सबके भगवान बनो तुम भगवान मैंने स्वयं ईश्वर होकर तुम्हें बनाया है और आज तुम्हें ईश्वर की सौगंध है मेरे से अच्छे बनके दिखाओ क्या पिता ये चाहेगा नहीं और क्या तुम नहीं चाहते हो? क्या तुम चाहते हो तुम्हारे बेटे खाली तुम्हें तारीफ करते रहे पढ़े लिखे नहीं तो क्या तुम खुश हो जाओगे तो प्रभु भी कैसे खुश होंगे एक उदाहरण देता एक आदमी का बेटा यदि दस बरस एक ही क्लास में फेल हो तो क्या वो अपने को धन्य मानेगा बोलो अरे मुंह में कुछ डाल रखा है बताओ क्या वो धन्य मानेगा नहीं मानेगा और हम सब तो बेटे करोड़ों बार यहां फेल हुए हैं उस पिता की सोचो उसे कैसा लगता होगा वो हमारी पूजाओं और मालाओं पर कितना प्रसन्न होता होगा जरा कल्पना तो कर डालो फिर ऐंठ लेना के बड़ी भक्ति कर ली तुमने जरा उसकी भी तो सोच देखो कि तुम करोड़ों जन्म फेल हुए उसकी पीड़ाएं तो अनंत हैं, वो तेरा भजन सूंगेगा या तेरी भक्ति चाटेगा लिए कहा कि जिसने स्वयं को नहीं जाना वो भक्ति भी तो नहीं कर पाया वो खाली दिखावा भक्ति कर रहा है वो जैसे बगुले के लिए चौपाई आती है ना आंख मूंद कर ध्यान लगावे तुरंत तपस्या का फल पावे क्यों भाई साधु या कोई कंगला अरे बोले नहीं बगुला वो भी आंख मुंह तो खड़ा रहता है पानी में टांगे उठी है तो उठी है बोले बड़े बढ़िया समाधि मछली देखी गप से क्या इसी को तुम भक्ति कहते हो है? पड़ोसी के घर सेंध मारे और राम भक्ति का स्वांग भरे ना जो भक्त होंगे राम के वो देखेंगे सब में राम तो सबकी चरण चूमकर ही तो धन्य होंगे वो फिर किसके लिए लाएंगे मन में मैले विचार? जब कह, जब विचाराहेंगे कि सीए राम में सब जग जानी तो हर रूप में बसे है राम उनकी दृष्टि और हमारी दृष्टि में भेद है वो कहीं सौंदर्य भी देखेंगे तो उसे श्री हरि की कृपा मानकर धन्य हो जाएंगे कि नारायण कितनी सुंदर प्रकृति बनाते हैं तो उसमें वासना नहीं मातृत्व को देवत्व को देखेंगे देवी माँ को देखेंगे आपकी आंखें क्या देखती हैं अपनी आंखों से पूछ लेना कि हर जगह महल और कलुष क्यों भाव जगाकर राम की सौगंध बनकर हर रूप में श्री राम भी तुझिए जा सकते हैं इसी को हम दृष्टि भेद कहते हैं मेरे से बस दो चौधरी बहुत लड़ते हुए आए एक संप्रदाय के ही मठाधीश थे एक का कहना था जगत मिथ्या है स्वप्न की नहीं है दूसरे का कहना था नहीं जगत सत्य है अब उसे है ना बहुत से संप्रदाय है उससे साथ में आसमान बगा देते हैं तो उनके लिए तो जगत ही सब कुछ हुआ तो कहने आप बताओ? हमने कहा सच बता दें, बोले हां मैंने कहा सोते के लिए जगत मिथ्या है स्वप्न की नाई है जागते के लिए साक्षात है बस बात इतनी सी है जो जागे सो पावे जो सोए सो मिथ्या इसमें झगड़ा कहां से आ गया इसमें झगड़ा कैसा है यदि आंख खुली है सब में श्री राम है जगत सत्य है यदि आंख मुंदी है सब में भेदभाव है सब में विषांतता भरी आंख है तो जगत मिथ्या है गहे खड़ी बाजार में देख रहे तीन लोग एक कसाई है एक व्यवसायी है और एक भक्त है कसाई मांस देख रहा व्यवसायी धंधा दूध किता भक्त माह में तैतीस कोटि देवताओं का दर्शन पाता है और अपने भाव से रोम रोम झ हो जाता है गदगद होता है अब आंखें एक जैसी हैं व्यक्ति भी दिखते एक जैसे हैं लेकिन भाव तीनों के अलग हैं तो सोते को जगत मिथ्या जागते को जगत सत्य है इसमें झगड़े की कौन बात है लाठियां लेके द्वैत है कि अद्वैत है हमने कहा लगता है घूरा पीट रहे हो मिलेगा कुछ भी नहीं अरे अपने को पढ़ो अपने को जानो देखो कि देर ना हो जाए दुर्लभ है मानव का जन्म कहीं यूं ही ना खो जाए आओ वेद बसे वेद जिये वेद जमाए वेद रमाए आओ के वेद गाएं भीतर की आंख जगे तो फिर मुदे ना कभी हम वेद ही हो जाए आज की ऋचा दौराए अस्माकणाम सोम सोमपा सोम पानवाम सखी वज्रंत सखी नाम गोविंद ही माधव ही हरि हे खटखट वासी हे यज्ञ हम सबको उन लहलाती लपटती प्रलय की ब्रह्मज्योतियों में सोम का पान कराकर जीवन का अमृत पिलाकर जीवंत करने वाले पुष्ट शरीरों को देने वाले हमें पवित्र करने वाले हे मेरे आत्मा हे घटा हे सखा हे घटघटवासी वज्रंत तो सखी नाम आज हम जीवात्माओं का सखियों का नारायण आप में भाव वज्र के समान हे गोविंद स्थिर हो जाए ये जीव रोपी गोपी